नमस्कार मैं हूं मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम बातें मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ उड़ीसा से विशेष प्रतिभा दस हमारे साथ उपस्थित हैं और आप एजुकेशनिस्ट हैं और वर्तमान में आप विशेष रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेसी का और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास दोनों ही मना शिक्षाविद भी हैं और एडवोकेट भी हैं तो निश्चित तौर पे हमारे समाज के लिए बड़ा उपयोगी आपका एक्सपीरियंस रहेगा मैं सोशल वर्कर भी हूँ क्या बात है क्या बात है चालीस साल से सोशल वर्क करती हूँ दारू का बारे में कितना कर कर के थक गई उसके बाद नमस्ते करके चुप बैठ गई बिल्कुल बिल्कुल समाज में जो है सामाजिक सेवा इतना आसान नहीं है और लोग हम चाहते हैं कि समाज अच्छा बने समृद्ध बने सुधर जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तबका जो है रह ही जाता है और उसको बनाने में बड़ा मुश्किल होता है तो ये ऐसा ईश्वर कहते हैं कि भाई आखिरी समय है कलयुग का फेस चल रहा है तो इसमें सभी राम बन जाए ऐसा नहीं होता कलयुग में सब रावण के वंशज हो जाते हैं जी तो जी। इस वजह से वो चीज़ें जो हैं हम लोग राम की प्रतिमा या राम की पूजा कर सकते हैं लेकिन राम जैसा बनने में तपस्या करना पड़ता है और वो कोई कोई लोग करते हैं सभी लोग नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पे हमें सामाजिक सेवा करते वक्त हम लोग सोचते हैं कि सभी मनुष्य जो हैं राम के चरित्रों को गुणों को अपने जीवन में अपनाएँ और समाज को एक नया दिशा दे या समाज के सभी लोगों को सुख शांति मिले ऐसी भावना रहती है लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं राम और रावण का जो लड़ाई है वो चलता रहता है जिस वजह से हम लोग उसको ठीक नहीं कर पाते हम वहाँ फंसते जाते हैं हम फंस जाते हैं या फिर आ, समझ में नहीं आता कि अब क्या, क्या करना है क्या करें बिल्कुल <laughs> बिल्कुल प्रतिभा जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी जीवन के बारे में बताइए आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे आप एजुकेशन फील्ड में आए क्या बचपन से आपको लग रहा था कि मुझे नहीं मैं गांव पल्ली बड़ी हूँ वो हमारा पापा और चाचा का स्कूल कॉलेज सब कुछ है अच्छा वहाँ से हम स्कूल पढ़ाई किए उसका बाद हम बारीपद आ गए वहाँ में पढ़ाई की उसका इंग्लिश ऑनर्स था इसलिए हम इंग्लिश में किए उसका उसी दिन से हम कटक भुवनेश्वर में ही हमारा जिंदगी बीत गया चालीस साल अच्छा जब हम भुवनेश्वर में भी थे हाँ, नौकरी हाँ, में भी थे हाँ. हाँ, हाँ। हम औरत जो लेडीज का जो प्रॉब्लम होता था वहाँ भी हम फाइट करते थे जी जी जे गवर्नमेंट में भी जो हमारा चिटफंड और जो जो जितना भी ये हमारा जो मिनरल्स का जो प्रॉब्लम हुआ जो दारू का जो प्रॉब्लम है उड़ीसा में सब कुछ में हमारा थोड़ा जितना भी योगदान जितना कर सकते जितना, हैं, जितना हमारा से बनता है। हमारा जो प्रोफेशन था उसको बचा के जितना कर सकते थे <laughs> उतना करती थी उसका बाद हम 40 साल का बाद हम सोचे कि इतना दिन तो यहाँ दिए तो हमको वापस जाना है हमारा गांव जहाँ हमारा जरूरत है ज्यादा बिल्कुल वहाँ जाके हम जितना पर्सनल लेवल में है सोशल वर्क करते थे जो कोई प्रॉब्लम में है उसको हेल्प करते हैं अभी भी करती हूँ तो हम ज्यादातर हम दारू पे अटेंशन दिए क्योंकि हमारा वो ट्राइबल एरिया है बिल्कुल बहुत सारे बच्चे सब छोटे छोटे बच्चे सब वहाँ दारू पीने लगते हैं तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा हम बीच बीच में हम करते थे मगर ये थोड़ा सीरियसली नौकरी छोड़ जाने के बाद थोड़ा सीरियसली किया, मगर वहां बहुत हुआ, पांच साल हमको इतना तकलीफ हुआ हमारा घर टूटा फोड़ दिया गया अच्छा। तीन बार तो हमारा हमारा नाम तीन चार केस भी हो गया झूठा सब केस अच्छा, अच्छा। हम कहा किसका घर झूके उसके मारे उसको चोरी करके चले आए हम हम जैसे आदमी चोरी भी भी कर, भी तो लोग लोग लोग बोले बोले केस बोले। भी किया उसको फेस उसका बाद जो जो वो क्या किया? द, दारू का जो है ना ज़्यादा बदमाशी करते हैं उधर इतना जोर ये फैला था कि उस टाइम वो लोग डर गए तो उन लोग क्या किया कि मेरे ऊपर अटैक किए कि इसी को होने से और सब सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा वैसे भी कर लिए वो लोग पाँच साल मेरे को बहुत तकलीफ हुआ उसके बाद हम चुपचाप बैठ गए हम बहे भाई तुम पीते हो तो पीते पीते हो तो पियो पी के मरो हमको तुम लोग तो तो हमको हेल्प नहीं करते हो ना आ, तो हम क्या अकेले करेंगे बिलकुल बिलकुल चुपचाप बैठ गए जो जितना अभी जितना पास में कोई कोई भी प्रॉब्लम होता है कोई लेडीज़ का कोई प्रॉब्लम होता है कोई अभी कोई हमारा पड़ोस में रेप केस में फंसा है उसको हेल्प करना और कोई जो तो लेडीज लोग हैं ना उनका तो बहुत सारे प्रॉब्लम है दारू पी के उन लोग को लोग क्या क्या कर लेते हैं hmm. वो लोग तो अच्छा से जी नहीं पाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको भी जो जितना हेल्प चाहिए, चाहिए वो, है, है। वो भी करती हूँ किसी और और का जो भी जो हेल्प कोई बिल्कुल। मेरे घर के आके खाली हाथ नहीं जाता है बिल्कुल, हम बिल्कुल। जितना सके हम करते हैं अभी भी और आगे भी वही सोच रखते हैं जितना हमारा भी पैसा है हम पैसा देकर भी लोग को हेल्प करते हैं क्यूँकी हमारे पास है तो भगवान दिया है तो हम क्या करेंगे तो जिसका जरूरत है हम उसको भी हेल्प करते हैं सही बात प्रतिभा दाद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने वर्क के बारे में बताने के लिए और आज के समय में जैसे कि आपने जो बातें शेयर की हैं वो बिल्कुल फ़िल्मी भी लगता है फिल्मों में भी ऐसी बातें बताते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है आज अब मैं चाहूँगा कि जैसे कि अब जिस संस्थान में आप आए हैं ब्रह्मा कुमारी अभी दो दिन से आप यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं एक अलग फीलिंग आपको शेयर हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ का वातावरण यहाँ की जो बातें हैं वो उसके बारे में थोड़ा अपना अनुभव देखिये हमारा घर के पास में ये ये, ये संस्था है, है। बचपन से हम लोग देखते है अट्रैक्टेड नहीं होते हैं हम इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं बस अभी थोड़ा जो मिला हम हा, हा। एवेल कर लिए अभी देखे यहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है बहुत पीसफुल एनवाट एंव, है और यहाँ जो सोच भी है बहुत अच्छा है तो इसको हम कितना हमारा जिंदगी में हम अप्लाई कर सकते है इसको हम ट्राई करेंगे भविष्य में कितना करेंगे <laughs> क्या हम हेल्प भी करते हैं आपका जो, जो, जो, जो सिस्टम लोग है, सिस्टर है ना? सिस्टर वो लोग जाते हैं मेरे पास जहाँ भी हमें जरूरत पड़ा जरूर हम उनको भी हेल्प करते हैं बिल्कुल इसीलिए तो लोग लाए मेरे को आप चलिए वहाँ देखें <laughs> तो उसका बाद अब क्या क्या करेंगे देखे जाएगा सही गीता लेके आई है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मैं चाहूंगा कि कि स्कूल लाइफ की आपके यादें ताज़ा कराई हमें बचपन में किसी स्टेज पे आपको परफॉर्म करना हो या कुछ ऐसी हाँ, में हम, आपने किया है। हम थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट थे बिल्कुल पहले हम अच्छा स्टूडेंट थे तो उसका हमको हमारा जो हेड था ना वो बोलते थे की ये सरस्वती और एक कोई भी उसका से अच्छा होता था, उसको गणेश इसे बोलेते थे से थी बोल कुछ बोल कुछ ही बोलते थे तो हम अच्छा स्पीच भी देते थे ऐसा खेलते भी थे तो ऑलराउंडर थे जो ड्रामा होता था वहां भी हम ड्रामा करते थे अच्छा। नाचना होता था वहां भी नाचते थे हाई स्कूल के करियर इसे गया मगर हमारा फैमिली कंजर्वेटिव था कॉलेज में जो पढ़े उस टाइम मेरे माँ और कॉलेज में ड्रामा करने नहीं दिया अच्छा, उसके बाद तो पढ़ाई इंग्लिश ऑनर्स में थोड़ा भी डिफिकल्ट है थोड़ा वो पढ़ाई में ध्यान दिया उसका तो वहाँ से हमारा लोकल एरिया से हमें चले गए उसका रेवेन से पढ़े बिल्कुल उसके बाद नौकरी किए हु, नौकरी का टाइम भी जितना नौकरी किए टीचर्स लीडर भी थे स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी थे हम टीचर्स फेडरेशन का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी थे ऑल इंडिया हम जितना कॉन्फ्रेंस होता था नेशनल इंटरनेशनल उसको भी हम अटेंड किए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही टीचर्स लोग को हेल्प करते करते हम सोशल वर्क में आ गए और अभी तो वही कर रही हूँ और क्या बिल्कुल बिल्कुल चलिए मैं चाहूँगा कि कुछ जो हमारे लीडर्स होकर गए हैं जैसे आज़ादी के लिए जिन्होंने काम किया है तो कुछ जो लोग बहुत ही आपको प्रभावित करते हैं उनके लाइफ को ऐसे लोगों के बारे में बताइए जिनसे आप प्रभावित हैं मेरे महात्मा गांधी मेरे मेरे को बहुत प्रभावित करते हैं हम उनका बारे में कोई भी कुछ बुरा बोलता है न हम रियक्ट करते हैं बिल्कुल और नेहरू भी ऐसे ही है कुछ तो देखिए जब काम करने जो करता है उसका कुछ फॉल्ट भी रहता है हम सब अच्छा सोच नहीं सकते कि सब अच्छा करेगा तो थोड़ा बहुत जो डिफिकल्टी में वो लोग काम किए हैं हम इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए अभी तो उसको इग्नोर ही करा किया जाता है इसको मेरे, मेरे को अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जो काम करेगा उसका फॉल्ट रहेगा अच्छा सब ठीक नहीं कर सकेगा बिल्कुल तो इसीलिए उनका बारे में अभी तो बहुत ज्यादा खराब बताते हैं हमारा ये भी था पोटल भी थे हमारा ये जो बाजीराव हमारा उड़ीसा का जो है वो बहुत नामी, नामी। ये इंग्रेज का अगेंस्ट में फाइट अगेंस किया था बाजीराव जी जी वहाँ हमारा जो पाइक सिपाही थे वो लोग भी बहुत फाइट किए हैं इसीलिए अभी उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है मगर हम तो सब हिस्ट्री भूल गए हैं हमारा अभी थोड़ा हमको रिवाइव करना चाहिए कि हमारा देश का प्रॉब्लम क्या है उस, उसमें हमको भी कुछ सहयोग करना, करना चाहिए, चाहिए उसको क्या कैसे सोल्व करना, करना है ये सब हमको भी सोचना चाहिए थोड़ा बहुत बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि अभी जो समय चल रहा है जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है आप क्या सोचते हैं किसका अध्यात्मिकता का अध्यात्मिकता तो, तो हमारा देश का ये तो नेम है अब इसको छोड़ कर कहाँ जाएंगे ये तो होना चाहिए ये है भी हमारा अंदर ऐसे कोई भारतीय नहीं है जिसका अंदर ये नहीं है सबका अंदर है मगर कोई इतना वेस्टर्नाइज होके थोड़ा भूल जाता है तो जो वेस्टर्न चले गए वो लोग भी अभी इंडियन कल्चर वहाँ अपना रहे अपना रहे हैं वो भी थोड़ा जब गीता पढ़ रहे हैं और वहाँ उड़ीसा का हो भारत का हो वो भी सब कल्चर को एडप्ट कर रहे हैं और लोग जिंदगी में यूज कर रहे हैं बिल्कुल तो हमारा भारत का जो महान परंपरा है ये तो इसीलिए हम बोलते हैं ना हम विश्व गुरु बनेंगे कैसे बनेंगे सबको शांति चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हम जो दौड़ते हैं भागते हैं पैसा का पीछे इसका पीछे कुछ नहीं मिलता है वहाँ आपको पहले शांति चाहिए कुछ भी हो आपका पैस, पैसा नहीं हो आपको शांति चाहिए।, चाहिए वो शांति कहाँ से आएगा वो शांति के लिए हमको थोड़ा आध्यात्मिकता जरूरत, जरूरत है, है। इसीलिए इसी का अंदर सबको आना चाहिए सब कोई इसी का लाइन में रहेंगे तो थोड़ा शांति में रहेंगे और इतना झगड़ा और जो सेल्फिशनेस क्या क्या करते हैं सब बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इतना कॉम्प्लीकेटेड बना देते हैं लाइफ को हमको पसंद नहीं है जी, जी। हमारा लाइफ हम भी देखते हैं सब कम्पलीट हमारा चारों तरफ ऐसे भी है हमारा माँ सबसे बड़ा अध्यात्मिक ले, वो, वो चार जग्ञा कर चुका है उनका लाइफ टाइम में अच्छा, वो भी बाबा का दिखा लिया था वा? और वह वो अभी भी उनका घर न मठ है अच्छा, वहाँ भोग लगता है तो खाना खाते हैं मेरा माँ तो मर गया भाभी अभी करती है तो हमारा घर ऐसे परम्परा है तो हमारा अंदर में में में अंदर में में में हम नहीं इस इंडिया सबको ही है वो चीज बाकी उसको प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस करना चाहिए और सबको ही सोचना चाहिए कि हमको झगड़ा नहीं, नहीं करना चाहिए और शांति चाहिए, चाहिए। इसीलिए शांति के लिए हमको क्या क्या कदम उठाना है वो करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा दाद जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें आपके विचार सुनकर और अध्यात्म को आप पूरे भारतीयों में देखते हैं और बस यही है कि आज हम लोग थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस या वो जो करना है वो कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं तो वो भूलना नहीं चाहिए और स्वार्थ और ईर्ष्या इन सभी चीज़ों को अंदर रख के हम लोग जो लड़ाई झगड़ा या बुरे काम में फंस जाते हैं उन चीज़ों को छोड़ शांति का मार्ग अपनाएं सबके लिए प्रेम और शांति का भावना रखें और खुद भी शांति में रहें यह आपका विचार आपकी भावनाएं हैं तो निश्चित तौर पे मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके और जिस तरह से आपने काम किया है लोगों के लिए हेल्प करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे जितना बनता है उतना बस यही है कि लोग अगर आपके साथ हो जाए तो समाज में एक नया चेतना एक नई परिवर्तन आप निश्चित रूप में कर सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी थैंक यू प्रतिभा दास जी अच्छा लगा मुझे धन्यवाद शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया चलिए मित्रों अभी हम लोग आज के इस एपिसोड में प्रतिभा दास जी को सुना वो बिल्कुल आपकी तरह है आपकी जैसी ही बोलती है और आपकी तरह सोचती भी है ना तो हमें कोई अलग व्यक्ति नहीं हम सब एक हैं और हम सभी भारतीय हैं तो भारतीयों का मूल ही है अध्यात्मा और उस आध्यात्मिकता को थोड़ा एक्टिवेट करना जैसे हम फोन यूज़ करते हैं अगर आप कुछ वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो उसमें वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन होना चाहिए है ना होता है फिर वो आपको पता हो तो आप कर सकते हैं अगर आपको पता ही नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे लेकिन हमारे पास अभी इनबिल्ड सारी चीज़ें हैं अध्यात्म हमारे अंदर हैं हम ईश्वर को मानने वाले हैं तो निश्चित तौर पर ईश्वर की प्रार्थना अर्चना पूजा आराधना साधना तपस्या ये सारी चीज़ें जो हम भूल गए इसके बदले खाना पीना लड़ना झगड़ना ये जो एक्टिवेशन हो गया है उसको कहीं डिबेटिवेट करके और जो सुख शांति का मार्ग है साधना का उसको एक्टिवेट करें उसकी प्रैक्टिस करें एक दूसरे को गले मिले और साथ में चले तो बहुत अच्छा हो सकता है और यही शांति का मार्ग है तो इन्हीं शुभ के साथ ढेर सारी खुशियां आप सभी को फिर मिलते हैं प्रतिभादास जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए सुनते रहो मस्कते रहो